नमस्कार आप सुन रहे रेडी मधन नाइन्टी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं बारिश के दिनों में काफ़ी वर्षा हो जाती है या बाढ़ की स्थिति बनती है ऐसे में काफ़ी आपदाएं आती हैं तो इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है इस विषय पर हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जैन गुरु श्री श्री एक सौ आचार्य अरविंद मुनि जी हमारे साथ हैं तो वो बताने वाले हैं कि किस तरह से हम ऐसे सिचुएशन में ऐसे समय में इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं उस पर विचार करेंगे उस पर बातें बताएंगे तो आप सभी की तरफ से जैन गुरु जी का बहुत बहुत स्वागत है आपदाएँ आती क्यों हैं सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आपदाएँ आती क्यों हैं तो बहुत सरल भाषा में और सीधी सीधी एक लाइन में ये समझ लेना चाहिए आपदाएं आने का मुख्य कारण है प्रकृति का असंतुलन होना हम्म हम्म जब जब भी प्रकृति का असंतुलन बढ़ेगा तो फिर भारी आपदाएं आती हैं। आपदाओं में वे सब बातें हैं बाढ़ आना भूकंप आना अचानक बादल फटना या वगैरह वगैरह इस तरह की या अकाल पड़ना ज्यादा सर्दी ज्यादा गर्मी यानी आदमी के सहनशीलता के बाहर की चीजें ये हो जाती है और इंसान इसे ठीक कर पाए ये उसके बस की बात नहीं है अभी प्रकृति का असंतुलन है क्या है ये असंतुलन होता कैसे ये समझ में आनी चाहिए क्यों प्रकृति के साथ मानव जब से ज्यादा छेड़छाड़ करने लगा है जैसे बड़े बड़े बांध बनाना यानि पानी को रोकना कोयला ज्यादा इस्तेमाल करना जैसे पृथ्वी का गर्म होना इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि ये एक तरह से पृथ्वी का शोषण है आपकी भाषा में अगर ये समझ में ना आए तो ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा दोहन करना प्रकृति का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसको फिर से स्थापित नहीं करते हैं हाँ। यानी दस पेड़ काट लिए हैं हाँ। तो, तो, तो कम से कम बीस एक पेड़ लगाना चाहिए हाँ। लेकिन हम पेड़ ही नहीं लगाते हैं हाँ। जिसके वजह से उसकी अति ज़्यादा यूज हो गया जिसकी वजह से ये सारी चीजें परिणाम स्वरूप हम सभी को भोगना पड़ रहा है हाँ जी ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर का पिंगलना हु. तो ग्लेशियर का पिंगलना तो बहुत खतरनाक स्थिति है हु. फिर तो बाढ़ आनी आनी है इसी तरीके से बहुत सी चीजें हैं जी जी अब दूसरा प्रश्न यह है कि ये आदमी इतना पृथ्वी का दोहन कर क्यों रहा है <laughs> उसको हो क्या गया <laughs> उसका एक कारण है आबादी का बढ़ना अच्छा जनसंख्या का बढ़ना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है हाँ। तो दुनिया की आबादी है सात सौ करोड़ और भारत की आबादी एक सौ चौतीस करोड़ तो हम अभी भारत की चर्चा करें तो ज्यादा प्रासंगिक होगा हम्म हम्म तो भारत की जितनी भूमि है उसमें दुनिया की सत्तर प्रतिशत आबादी भारत में है हम्म हम्म दुनिया की सत्रह प्रतिशत और ये जो सत्रह प्रतिशत है आप इसे अंदाज लगाएं कि पूरी पृथ्वी का करीब दो प्रतिशत हिस्सा भूभाग धरती का वो भारत के पास है तो इतनी थोड़ी सी जमीन इतनी आबादी तो एक सबसे बड़ा कारण यह नजर आता है कि बढ़ती जनसंख्या भी परेशानी का कारण बन रहा है इसके साथ में दूसरा कारण है इच्छाओं का बढ़ना इच्छाओं में बढ़ोतरी होगी तो क्या होएगा? जरा सोचो तो जहां अभाव होगा तो इच्छाएं बढ़ेगी अभाव में क्योंकि जिस चीज की कमी आएगी तो उसकी मांग ज्यादा बढ़ेगी तो अर्थशास्त्र का एक नियम है वस्तु की कमी होगी तो मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी तो यानी अभाव बढ़ेगा <laughs> तो अभाव बढ़ेगा तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि हम वो पूर्ति कर नहीं पाएंगे अगर प्राकृतिक दृष्टि से देखें अगर प्राकृतिक दृष्टि से सोचें और अगर कृषि की दृष्टि से विचार करें जो अन्न खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है अगर वो ऑर्गेनिक ढंग से उत्पादन करें तो भारत में भूखमरी बच जाएगी हम्म हम्म इतना उत्पादन अन्न का पैदावार हो ही नहीं सकता इसलिए इतने पेस्टिसाइड्स इतने केमिकल्स इनको काम में ले रहे हैं तो इससे प्रोडक्शन बढ़ गया लेकिन वो अन्न तो रहा नहीं लेकिन वो पूर्ति भी करनी पड़ेगी तो इतने लोगों को खाने के लिए जो खाद्यान्न चाहिए तो वो इस तरह से पूर्ति कर रहे हैं इसका मतलब हुआ कि हम हमारा प्राकृतिक जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और हम प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं तो प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं तो फिर आपदाओं को निमंत्रण दे रहे हैं तो अभी हम इसी में ही आगे बढ़ते हैं तो जब हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है तो फिर हमको कृत्रिमता हमारे सामने कि हम यानी जितने संसाधन हैं वे सब कृत्रिमता की ओर जा रहे हैं नकलीपन आपके पास और कोई तरीका है नहीं क्योंकि वो प्राकृतिक तरीकों से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर नहीं पा रहे हैं तो फिर इसमें कृत्रिम जीवन को अपनाना पड़ेगा हमारे सामने सबके सामने जो आज एक स्थितियां बनी हुई है वो है कृत्रिमता की और जितनी कृत्रिमता में जा रहे हैं जितना नकलीपन में जा रहे हैं उससे मानव की मानसिक समस्याएं और बढ़ रही है यानी शांति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है तो फिर इससे रोग शोक दुख दरिद्र ये सब बढ़ते जाएंगे क्योंकि जब तक इसका विचार नहीं करेंगे कि प्राकृतिक आपदाओं का समाधान क्या है हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ी है तो इसका समाधान क्या है जनसंख्या इतनी बड़ी है तो इसका समाधान क्या है है, तो समाधान क्या है? है ना तो जनसंख्या का समाधान तो या तो सरकारें सोचे या फिर लोग सोचें ये हमसे संबंधित नहीं है <laughs> जी हमसे संबंधित यह है कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के रास्ते दिखा सकते हैं ऋषि मुनि हैं, संत होने के नाते हम संयम प्रधान जीवन शैली जीते हैं हम डिसिप्लिन का जीवन जीते हैं ये संयम शब्द आते ही यहाँ आ जाता है कंट्रोल यानी अपने आप को सीमित रखना अपनी आवश्यकताओं को सीमित करेंगे अपनी इच्छाओं को सीमित करेंगे तो एक सहज बात है कि हमें अभाव नहीं नजर आएंगे तो इसलिए हमारा जीवन बहुत शांति के साथ चलता है बड़े आनंद के साथ चलता है लेकिन आम जनता इस बात को सोचे चाहे वो किसी महकमे के लोगों, चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, आखिर है तो सारे ही इंसान तो इंसान के लिए अगर सोचने का बिंदु है और कोई हमसे पूछे किन आपदाओं के निवारण के लिए या इस समस्या के समाधान के लिए क्या करना चाहिए जी तो मैं एक लाइन में कहूंगा प्रकृति की ओर लौटना चाहिए अगर हम प्रकृति की ओर नहीं लौटेंगे और इसी तरह से चलते गए तो फिर विनाश के अलावा कुछ नहीं, नहीं अभी भी वर्तमान में भी आप देख ही रहे नजारा जगह जगह बाढ़ जगह जगह नुकसान और जगह जगह क्या क्या नहीं हो रहा है ये तो रोज ही देख रहे हैं तो प्रकृति की ओर वापस लौटना समीर जी बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स इस वक्त जो रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि वर्तमान में जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं जिस सराउंडिंग में हम लोग रहते हैं ये सारी चीज़ें आम बात है जहाँ पर प्राकृति की बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग ख़त्म करते जा रहे हैं उसको फिर से रीस्टैब्लिश नहीं कर रहे जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम सहन कर रहे हैं तो आइए इसका निवारण क्या हो सकता है बैक टू नेचर जिस तरह से उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है उस पर हम विचार करेंगे एक ब्रेक के बाद आप सुनते रहो, रहो। मुझसे रहा तो ना पानी मुझसे साझ मे रवानी मै नहा तो रहे कान पानी तुझको नजर भी ना आया मैंने दिया तुमको फल फूल छाया तू तो समझ ही न पाया था मैं हरा फिर भी काटा गया तुझको नजर भी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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ जैन गुरु श्री श्री 108 आचार्य अरविंद मुनि जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं और उन्होंने जैसे कि कहा कि शुरुआत में आपदा प्रबंधन पर मैं बात करूंगा और उसमें बात आती है कि किस तरह से आज के सिचुएशन में जो भी बातें हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी बातें हम लोग सुनते भी हैं और अभी हाल ही में जो बारिश में जिस तरह की बातें देखते हैं कि हम लोग अलग अलग जगह पर कई सिक्किम में बाढ़ आ गया कई उड़ीसा में बाढ़ आ गया तो कहीं महाराष्ट्र में तो कहीं स्थान और शिरोही जिले में इस तरह की बाढ़ की सिचुएशन बनी है तो ऐसे में हम इन सारी चीज़ों को देखकर कर ये सोचते ज़रूर हैं कि हमें करना क्या चाहिए लेकिन फिर भी विविधा जैसे ही टल जाती है तो हम इसके बारे में नियंत्रण के बारे में कंट्रोल के बारे में कभी सोचते नहीं तो आइए स्वामी जी ने जिस तरह से कहा कि हमें फिर से कुदरत की और नेचर की और वापस लौटना है तो इसी विषय को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं या इसको सुविधाजनक बना सकते हैं जी स्वामी जी स्वागत है आपका जैसे एक उदाहरण के द्वारा अपनी बात में समझाना चाहूंगा जी। राजस्थान में एक गांव है वहाँ हम कई बार जाते रहते हैं एक बार काफी लंबा समय रहना हुआ नहीं, नहीं, नहीं। तो जिस जगह पे ठहरे थे वहां पर सामने कुआ था अब आप सभी जानते हैं राजस्थान में पीने की पानी की बहुत कमी है और सूखा बहुत पड़ता है और जल्दी से पीने का पानी मिलता नहीं कुएं भी इतने गहरे हैं 200 फीट, 300 फीट और 400 फीट तक जाने लग गए जब 400 फीट की खुदाई करेंगे तब जाके कोई पीने का मीठा पानी मिलेगा तो हम ये देखते थे कि जो कुएं में पानी निकालने के लिए जो लोग आते थे उनमें कुछ युवक भी थे तो पानी को बहुत बेकार बहुत गिराते थे तो एक दिन उन युवकों को बुलाया हमने उनको समझाया भाई ऐसा मत करो क्योंकि तुम्हें अकेले को नहीं पानी तो सबको चाहिए और तुम अकेले इतना पानी का वेस्टेज कर रहे हो तो फिर कल क्या करोगे कल पीने का पानी कहाँ से लाओगे तो हम तो संत हैं तो हमारा तो स्वभाव है कि हम मानव को प्रकृति की ओर लाएंगे ये हमारा स्वभाव है क्योंकि हम प्रकृति के नजदीक रहते हैं प्रकृति में जीते हैं तो हम लोगों को भी प्राकृतिक जीवन जीने की कला सिखाते हैं तो हमने उन युवकों से कहा आप अपने थोड़े से आनंद के लिए आप अपने छोटे से स्वार्थ के लिए कितना पानी वेस्टेज कर दोगे कल कितने लोग दुख पाएंगे उनको हमारी बात समझ में आई नहीं ऐसे करते करते दो तीन साल बीत गए जब चार साल बीते फिर हमारा उसी जगह फिर आना हुआ अच्छा हाँ। <laughs> फिर वही युवक हमारे पास आए गांव की जनता इकट्ठी हुई सत्संग कर रहे थे तो जनता में से कुछ लोग बोले और वो युवक खुद ही बोल पड़े गुरु महाराज हमने आपकी शिक्षा मानी नहीं बड़ा गजब हो गया आज हमारे कुएं से पीने का पानी खत्म हो गया और आसपास के 100 किलोमीटर के एरिए तक हमको पीने के पानी की तलाश करनी पड़ती है पता नहीं कहां कहाँ से लाना पड़ता है एक घड़ा पानी का भर करके दस दस किलोमीटर पाँच पाँच किलोमीटर तीन तीन किलोमीटर से उठा के लाना पड़ता है तब कहीं जाके पीने के पानी से हम अपनी प्यास बुझाते हैं। इतने में एक दो बुजुर्ग भी बोले बुजुर्ग बोले गुरु महाराज हम इंसान ऐसे हो गए कि अच्छी बात को समझना नहीं चाहते अच्छे रस्ते आना नहीं चाहते और जब दुखी होते हैं तो फिर आपके सामने आते हैं तो मैंने कहा भाई ये एक छोटी सी बात है ये केवल पानी की बात नहीं है ये हर वस्तु के साथ ही नियम लागू होता है कि हम हर व्यक्ति अगर इस तरह से सोच के चलेंगे तो फिर अभाव अभाव होता ही चला जाएगा सबके स्वभाव बिगड़ते चले जाएंगे और स्वभाव बिगड़ने से क्या होता है अभाव में क्या होता है क्या परिस्थितियाँ बनती है आप समझ ही गए होंगे ऐसी वातावरण में इस तरह के प्रश्नों पर जब हम समाधान करते हैं तो महावीर की वाणी को याद करते हैं एक छोटा सा सूत्र है परस्परोंग्रहो जीवा जीवानाम। इसका अर्थ यह है कि हम परस्पर सब जीवों का सहयोग करें हम अपने स्वार्थ के लिए ना जियें हम अपने स्वार्थ के लिए अपने आनंद के लिए यानी अपने लिए सिर्फ अपने लिए जो कुछ प्रवृत्ति कर रहे हैं जो जीवन का ढंग है वो सब गलत है इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में एक सूत्र भी उभर के आता है जो बहुत लोग बोलते हैं बहुत लोगों को याद भी है बहुत लोग सुनते भी हैं वसुधैव कुटुम्बकम जी इन सूत्रों को याद अगर हम करेंगे उन्हें तो सोचने को मजबूर होना पड़ेगा मन में अच्छे भाव आएंगे पवित्र भाव आएंगे बड़े वैराग्य के भाव आएंगे कि मैं ही सब कुछ नहीं हूं मेरे साथ और भी लोग हैं मेरे साथ और भी जगत के जीव प्राणी हैं तो जब जब ये भाव पैदा होगा तो संयम की चेतना जागेगी जब संयम की चेतना जागेगी तो चाहे खाने पीने की वस्तुएं हैं जैसे किसी भोज के अंदर में बहुत से लोग जूठा छोड़ के चले जाते हैं अब वह भोजन अगर जूठा ना छोड़े तो कितने लोगों के काम आ सकता है इसलिए हम लोग गांव-गांव जाते हैं जूठा भोजन छोड़ने का नियम करवाते हैं पानी इतने से ज्यादा ना गिराना ऐसा नियम करवाते हैं कपड़े इतने से ज्यादा ना रखना ऐसा नियम कराते हैं ड्रेसें या घर में फर्नीचर टेबल कुर्सी वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं कि भाई तुम्हें जरूरत है उतना लाओ उतना रखो तुम जरूरत से ज्यादा क्या करोगे हु. तो फिर यहाँ पे एक महावीर का सूत्र याद आता है अपरिग्रह कि जहाँ परिग्रह बढ़ता है जहाँ सामान का हम अंबार लगाएंगे जहाँ इच्छाएं बढ़ाएंगे तो फिर दुख तैयार है तो दुख मुक्ति का महावीर ने कितना जोरदार सूत्र दिया परिग्रह का अब सब साधु बन नहीं सकते सब अपरिग्रही बन नहीं सकते तो इस दृष्टि से जो जिस भूमिका पर है ग्रस्त की भूमिका पर है व्यापारी है शिक्षक है राजनेता है वकील है डॉक्टर है जो भी लेकिन है तो इंसान ही ना तो अगर सब इंसान मिलकर के इस अपरिग्रही की बात को अगर सोचेंगे कि हम अपना परिग्रह कम करें हम अपने साथ में जो पास में जो घर में जो सामान रखते हैं उसकी मात्राएं कम करें जरूरत के मुताबिक रखें आप लोग कभी कभी देखते होंगे के एक घर में तीन तीन फ्रीजें हैं और जितने घर में लोग हैं उतने ऐसी लगे हैं जितने घर में लोग हैं उनसे डबल घर के अंदर में फोर व्हीलर है चार पहियों वाली गाड़ियाँ हैं अब आप सोचेंगे क्या इनकी जरूरत है तो जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ वो तो धुआं निकालेगी पोल्यूशन बढ़ेगा फिर पर्यावरण बिगड़ेगा जितना ज़्यादा एसी में हम रहेंगे तो इधर बिजली की खपत बढ़ेगी तो और लोगों को रात को अंधेरे में दिखने के लिए प्रकाश ही नहीं मिलेगा फिर सारी बिजली हम ही खा जाएंगे इसी तरह से पानी की बात है तो हम बहुत से गाँव में लोगों को इसी खाते हैं कि जो हमारे पुराने संसाधन थे उनकी ओर वापस लौट आओ जैसे हर घर के ऊपर छत होती है और छत के पास में एक नाला भी लगा होता है कि जो बारिश का पानी आएगा तो नाले से नीचे आ जाए तो पुराने जमाने में तो लोग ऐसा करते ही थे आज भी राजस्थान में और अन्य गाँव में अन्य स्टेटों में अन्य राज्यों में ये कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ वो जो छतों का पानी आता है तो नीचे एक कुंड होदी या कुआ जैसा बना रखा है वो सारा बारिश का जो बरसा होती है वो बारिश का जो पानी आता है वो नाले के माध्यम से उस कुंडी में उस होदी में आ जाता है और वो इतना पानी पर्याप्त हो जाता है कि साल भर दो साल तक उस परिवार के लिए बहुत काफ़ी पर्याप्त है तो आप सोचें कि पानी लाने के लिए पानी मांगने के लिए या बांध बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कितनी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और कितने हम प्रकृति के नजदीक चले जाएंगे अब आप देखते हैं ये एक तरह से मशीनी युग आ गया कपड़े धोने की भी मशीनें घरों में तैयार हैं। <laughs> रोटी बनाने के लिए चूल्हा जलाते थे अब चूल्हे जलाने की जगह गैस के चूल्हे आ गए अब इससे भी आगे आ गए वो माइक्रोव माइक्रोव माइक्रोवेव तो रोटी बना के तो रख दी तो जब भी खाना खाना हो उस माइक्रोवेव से गरम करके खा लें इतने मशीने इतनी मशीने तो आदमी बेकार जैसा होने लग गया <laughs> और इधर में दोन बढ़ने लगा है इधर में पृथ्वी का शोषण बढ़ने लगा है इधर प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने लगी है तो ये भान हमें होना चाहिए ये चेतना हमारी जगनी चाहिए साधु ऋषि मुनि के जीवन से ये शिक्षा लेनी चाहिए कितना त्याग में जीवन जीते हैं कितना तपो में जीवन जीते हैं और खास करके हम जैन मुनियों में तो करीब करीब ये नियम सा होता है कि हम तीन चार ड्रेस से ज्यादा रख ही नहीं सकते नहीं। एक ड्रेस पहन ली एक को सुखा दो धो के, और एक ड्रेस नई अपने पास पड़ी है अचानक कोई विपदा आ जाए जरूरत पड़ी या कोई कपड़ा फट गया तो नई निकाल के पहन लो है ना अब घरों में देखो कितने सूट कितने पाजामे कितनी साड़ियाँ अलमारियाँ भरी पड़ी है और इधर देखें तो हिंदुस्तान में कितने करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें पहनने को कपड़ा नहीं मिल रहा है जिनको रहने को मकान नहीं है जिनके पास खाने को एक टाइम की रोटी है तो बंधुओं हमारे भाइयों और बहनों हमारे नागरिकों आज ये वक्त आ गया है कि हम अपने आप को देखें अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें और हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी वाणी के माध्यम से जो मानवीय विकास का रास्ता प्रशस्त किया वो ही श्रेष्ठ कर हैं उसके अलावा हम कितने ही वैज्ञानिक संसाधनों का उपयोग कर लें उपयोग तो बहुत कम हो रहा है दुरुपयोग अधिक हो रहा है तो दुरुपयोग करना छोड़ दें अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लें और हर व्यक्ति परस्पर जीवानाम यानी जैसे मुझे जीवन प्रिय है जैसे मुझे भोजन प्रिय है जैसे मुझे सुख सुविधा प्रिय है वैसे दूसरे मनुष्यों को भी हैं हम उनका भी अपने चिंतन में ख्याल रखें और अगर ऐसा करेंगे तो हमारी जीवन शैली सुधर जाएगी अगर जीवन शैली सुधर गई संयम प्रधान जीवन शैली हो गई तो बंधु, ये प्राकृतिक आपदाएं तो क्या सारी प्रकृति हमारा साथ देने लगेगी ये जो पाँच तत्व से ये हमारा शरीर बना है हमें बहुत से इन सब विचारों के साथ में अगर हम चलेंगे इन सब चीज़ों का चिंतन मनन ही नहीं अब ये टाइम है अपने आचरण में लाने का अपने जीवन में इसे उतार के दिखाएं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें संयम प्रधान से को अपनाने से दिखने लगेगी आप भी आनंदित रहेंगे आपके पड़ोसी भी आनंद रहेंगे हमारे भारतवासी भी आनंदित रहेंगे पूरे पूरा विश्व भी आनंदित रहेगा सबका मंगल होगा सबका उज्ज्वल होगा हमारा भविष्य खराब हो नहीं सकता हम इस तरह की भावनाओं को इस तरह के विचारों को लेकर के अपने जीवन में उतार करके अगर यदि चलते हैं तो बहुत आनंद होगा और थोड़ा सा इस बात का भी विचार कर लें कि अगर मन का संयम नहीं रहता है मन का कंट्रोल नहीं होता है और इतनी आपाधापी अगर अंदर में मची हुई है तो फिर राजयोग में आ जाओ <laughs> जी स्वामी जी बहुत अच्छी बात आपने बताए कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं आपने हमारी जो आदतें हैं उसके ऊपर भी आपने प्रकाश डाला कि हमारी ज़रूरत कितनी है उससे अधिक अगर चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं या स्टॉक में रखते हैं तो ये हमारा जो नेचर है उसके खिलाफ हम लोग हो जाते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अभी बन रही जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग कुछ लोग तो भूखे मर रहे हैं और कुछ लोग एक्स्ट्रा खाना जो है थाली में छोड़ रहे हैं तो इसके वजह से ये जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है जिन चीज़ों पर आपने विचार किया और हम सभी को सुनाया बहुत ही अच्छा लगा हमें धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़कर आपदा प्रबंधन पर और बैक टू नेचर इस विषय को आपने बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट किया और आशा करता हूँ हमारी सभी लिसनर्स भी इस बात से वाकिफ होंगे कि हमें करना क्या चाहिए तो मैं चाहूँगा कि फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा बैक टू नेचर का मतलब कि हमें फिर से प्राकृति के साथ रहना है और उसके साथ रह हम अपने संतुलन को बना रखना है हमें जितनी ज़रूरत है उन्हीं चीज़ों को उतना ही सीमित साधनों को यूज़ करके हम अपने जीवन को चलाने हैं तो अगर इस तरह से हम लोग करते हैं तो हम कुदरत के साथ चलते हैं उसके साथ रहते हैं और उसकी कृपा हमारे साथ हमेशा बनी रहेगी अगर हम ऐसा नहीं करते हैं हम अपनी इच्छाओं के साथ चलते हैं तो कुदरत का ये जो परिणाम है उसका हम अभी जो सिचुएसन हमारी है हो सकता है कि इससे ज़्यादा दुष्परिणाम या इससे ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन का सामना हमें करना पड़ेगा तो ऐसे नौबत ही ना आएँ और हम भी ये और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उन्हें भी सुखद कुदरत का जो नज़ारा है वो देखने को मिलेगा अगर हम अभी से संयम और नियम के अनुसार चलते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनने वालों को सुरेश का नमस्कार सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए